इस वक्त रूही खिड़की के किनारे बैठी हुई वो खिड़की से बाहर के अंधेरे को बेहद सीरियस होकर देख रही थी फिर उसने हल्की सांस छोड़ते हुए विक्रांत से कहा सर आपने अपने कपड़े चेक किए थे कि नहीं क्या विक्रांत को उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई मतलब मिनी कैमरा और एक्स्ट्रा फोन की बैटरी वगैरह रूही ने हल्की अंगड़ाई लेते हुए कहा मतलब विक्रांत ने फिर अपनी भुआ टेढ़ी करते हुए सवाल किया उसे रूही की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी अरे मतलब आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मेरे साथ भेजा है तो उनको हर मिनट की रिपोर्ट भी तो भेजनी होगी ना कहीं आप मेरे साथ कुछ करने न लग जाओ रूही ने विक्रांत की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा चुप करो तुम हमेशा बकवास करती रहती हो विक्रांत ने रूही को घूरते हुए कहा नैना ऐसी नहीं है वो मेरे ऊपर भरोसा करती है मेरा मतलब हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते है अच्छा ऐसा है तो फिर आगे आपने उन्हें वो सब बताया जो आपने मेरे साथ सोलन में किया था रूही ने फिर अपना सिर हिलाते हुए सवाल किया क्या क्या मतलब क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ विक्रांत ने रूही को डपटते हुए कहा तुम्हें अकल नहीं है क्या पहली बात तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं था दूसरी बात अगर मैं अपना मुंह बंद करके बैठा हूं ना तो वो वो इसलिए ताकि तुम्हारी इज्जत बची रहे समझी वरना मुझे क्या मैं तो सबको ही बता दू और दूसरी चीज जो तुम नैना को बताने के लिए कह रही हो ना मैं उसको अगर ये बता भी दू तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उस टाइम नैना और मैं अलग अलग रह रहे थे और अब अगर मैं नैना को उस टाइम के बारे में बता भी दूं तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं जानता हूं नैना को विक्रांत ने रू की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए कहा ऐसा है नैना मैडम को आपके ऊपर भरोसा है रूही ने व्यंग से भरे लहजे में कहा और फिर अपना सिर विक्रांत के कंधे पर रखते हुए अपना हाथ उसके गले में डालकर बैठ गयी चलिए फिर हम दोनों उनके भरोसे का भरपूर फायदा उठाएंगे विक्रांत ने तुरंत ही रूही को खुद से दूर धकेलते हुए कहा तो तुम्हारा मतलब क्या है हाँ मैं मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ समझी मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत मत करना बता रहा हूं मैं आप भी बिल्कुल अजीब हैं। रूही ने फिर से विक्रांत के कंधे पर सिर रखते हुए कहा मैं आपको कोई फ्लर्ट नहीं कर रही समझे आप मुझे लड़कों की कोई कमी नहीं है मैं तो बस आपके कंधे पर सिर रखकर सोने की कोशिश कर रही थी मुझे नींद आ रही थी ना पुलिस की नौकरी में बहुत मेहनत है और कमाई भी नहीं है इससे अच्छा तो मेरा काम था तुम अपनी बकवास बंद करोगी विक्रांत ने फिर रूही के सिर को अपने कंधे से हटाकर उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा फिर उसने बड़बड़ाते हुए कहा तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है क्या तुमने राघव पंडित को सिर्फ पच्चीस हजार ही दिए थे बाकी का पैसा खुद घटक गई और तुम उसे झूठ बोल रही थी कि मैंने सिर्फ दस बचाए हैं हुँ? मैं क्या कहूं तुम्हें मुझे तो समझ में नहीं आता आज तक जिंदगी में मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी थी पता नहीं कर सुधरोगी तुम रूही ने फिर से अपने फेस को विक्रांत के कंधे से रगड़ते हुए <laughs> आपको पता चल गया सच में आप मेरे बॉस हो मैं तो कह रही क्या ये आप फालतू का डिटेक्टिव बने फिर रहे हो चलिए हम दोनों साथ चलते हैं और दोनों मिलकर ऐसी ऐसी चोरियां करेंगे ना कि पूरी दुनिया हमें याद रखेगी कसम से चुप अपना आइडिया अपने पास ही रखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें तो अगर अच्छी जिंदगी चाहती हो तो ये सब काम करना छोड़ दो थोड़ा ईमानदारी से रहना सीख लो विक्रांत ने फिर से रूही को सीधा बैठाते हुए कहा देखो रोही मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ अब आगे से कुछ भी होता है तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगी प्लीज यार अपनी आदत बदलो मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ तुमसे विक्रांत ने रूही के आगे लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा पता है मुझे मुझसे सब परेशान हो जाते हैं इतना कहते हुए रूही ने जोर की अंगड़ाई ली और फिर वो सीट पर ही आंख बंद करके बैठ गई वो काफी थकी हुई थी ऐसे में कुछ ही देर में उसके नाक से खराठे की आवाज आनी शुरू हो गई विक्रांत भी काफी थका हुआ था ऐसे में वो भी सीट पर अपना सिर टिका कर सोने की कोशिश करने लगा थोड़ी देर बाद विक्रांत के कानों में एक लड़की की आवाज गई जिससे उसकी नींद खुल गई सर वैसे पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी है मैं अपनी इस लाइफ से बहुत खुश हूं क्योंकि अब मैं कहीं भी कभी भी अपना सिर उठाकर जा सकती हूँ मुझे अब किसी से बात करते वक्त खुद के पकड़े जाने का डर नहीं लगता और अब मुझे अपने काम से संतुष्टि भी मिलती है विक्रांत की आंख खुली तो उसने देखा कि रूही उसके कंधे पर सिर रखकर बैठी हुई थी और बेहद सीरियस होकर धीरे धीरे बोले जा रही थी रूही के शब्दों ने विक्रांत को अचानक से अपने पुराने दिनों की याद दिला दी वो भी तो पहले रूही के जैसे ही था रोज किसी न किसी से मारपीट करना लूटपाट मर्डर करना यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था लेकिन अब कैसे एक झटके में उसकी जिंदगी बदल चुकी थी हमेशा गलत काम धंधे करने वाला विक्रांत आज एक दम क्राइम डिटेक्टिव बन गया अब उसका काम ही ऐसे लोगों को पकड़ना है जो समाज में रहते हुए गलत कर रहे होते हैं विक्रांत कुछ देर तक अपने ख्यालों में खोया रहा लेकिन फिर उसने रूही के सिर को सहलाते हुए कहा देखो रूही तुम जहां से भी आई हो मुझे पता है और मैं ही अपने दम पर तुम्हें अपने साथ इन्वेस्टिगेशन टीम में लेकर चल रहा हूं ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें अपनी टीम में लिया है लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें अपनी टीम में लिया है इसलिए आंखों से आंसू भी टपकने शुरू हो गए फिर उसने अपने हाथों से आंसू को पहुंचते हुए कहा सर जब मेरे पापा ठीक हो जाएंगे और उन्हें यह पता चलेगा कि मैं अब क्रिमिनल डिटेक्टिव बन गई हूँ तो वो कितने खुश होंगे है ना इस पर विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हम्म, वो तुम्हारे डैड को मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है ना, अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। एक बार ये केस खत्म हो जाए और तुम भी कुछ अच्छा कर लो फिर तुम उनसे मिलने चले जाना ओके विक्रांत ने रूही को समझाते हुए कहा रूही ने फिर अपना सिर हिलाते हुए बात को बदलने की कोशिश शुरू कर दी सर अच्छा आपको क्या सच में लगता है कि केशव या उसकी वाइफ का कनेक्शन डेविड केस से है हाँ बताइये मैं खुद ही यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म करना मुश्किल है पहले हमें एक एक करके सारे एविडेंस कलेक्ट करने होंगे ना? विक्रांत ने फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा मुझे तो लगता है कि या फिर हो सकता है की केशव इसमें किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है और फिर इसके बाद किरण पंडित को केशव की सच्चाई का पता लग गया होगा इसलिए केशव ने किरण का मर्डर कर दिया और फिर उसे इस तरह से दिखाया जैसे मानो उसने सुसाइड किया हो विक्रांत ने फिर का दूसरी पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि किरण पंडित ही गाजियाबाद वाले केस की असली खातल है केशव को उससे डर लगने लग गया होगा इसलिए उसने किरण को मार डाला होगा और फिर या तो तीसरी पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि केशव पंडित और किरण पंडित दोनों ही इस केस में इन्वॉल्व हूं उन दोनों ने मिलकर इस केस को अंजाम दिया होगा बाद में फिर किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ होगा और फिर इसीलिए केशव ने किरण का खून कर दिया होगा फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा देखो केशव बहुत चलाक आदमी है भले ही हमें यह पता है कि उसने अपनी वाइफ किरण का खून किया है लेकिन फिर भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते इसलिए बस अभी हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमें केशव के डेविल केस में इन्वॉल्व होने का कोई एविडेंस मिल जाए बस सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि केशव ने आखिर अपनी वाइफ का खून क्यों किया था फिर उसने आगे कहा और भले ही किरण पंडित ने अपनी पढ़ाई गाजावाज़ से की है लेकिन फिर भी मुझे ये फील हो रहा है कि वो डेविल केस की मर्डरर नहीं है और किरण पंडित की डायरी पढ़ने के बाद मुझे जो लग रहा है वो ये है कि किरण अपनी लाइफ में बहुत खुश थी वो सबसे मिलती जुलती रहती थी और ऐसे नेचर का कोई शख्स कभी भी इस तरह के मर्डर केस को अंजाम नहीं दे सकता है लेकिन अगर बात केशव की है तो उसके केस में सीन थोड़ा अलग है वो बिल्कुल उल्टे नेचर का आदमी है विक्रांत अपनी बातों में काफी मशगूल था और उसने इस दौरान ये भी नोटिस नहीं किया कि रूही उसके कंधे पर सिर रखे हुए ही फिर से नींद के आगोश में आ चुकी थी जब विक्रांत ने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो पता चला कि रूही ने तो थोड़ा बहुत खराटा मारना भी शुरू कर दिया था